क्रियान्वय वाक पर चर्चा चल तो रही है भूदार्थ पर्व जितने भी स्मृति वाक्य है उसका तात्पर्य क्रिया में है या नहीं स्कृति पर है सभागारों का कहना है कि भूदार्थ वाक्य क्रियावर्द भी होते हैं क्रिया के साथ संबंध रही है तो उसका अर्थ है क्या करना कोई भी शब्द हो उसका क्रिया अर्थ शक्ति वृत्ति से आ जाना चाहिए ये उनका तात्पर्य है किंतु शब्द सामान्य में जो अर्थ निहित रहता है उसमें सभी में क्रिया को मानना चाहिए ये अर्थ नहीं कर सकती ये भाष्यकारों का तात्पर्य है इसमें ये पूरी के पक्ष से ही ये उदाहरण दिया जैसे अन्य सभी में कार्यान्वित्व मानने पर भी कार्य शब्द में कार्यान्वत्व नहीं मानते तो कार्य शब्द में कार्यान्वित्व क्यों नहीं मानते हैं क्योंकि वो कार्य शब्द स्वयं अपने अर्थ करने में योग्य है वो शब्द से शक्तिवृत्ति से उसका ग्रहण हो जाता है अन्य पद की सहायता की आवश्यकता है इसलिए उसको स्वयं ही ऐसा मान है वो कार्य निवर्तकत्व शक्तिमत्व कार्य पद में है इसको लेकर मानते इसी प्रकार सभी भूत उपदेशों में अपने आप में कार्यार्थक तो नहीं होने पर भी उपदेश तो होता है ये मानना पड़ेगा तो जैसा कार्य मध का हुआ वैसा और अन्यत्र इसी प्रसंग में भाष्यकार कहते हैं यहां भी आगे कहेंगे कि कोई विधि का सार्थक होने में उसमें कार्यान्वित होना नहीं होना प्रयोजक नहीं उसका प्रयोजन ये होता है कि वो सफल हो या निष्फल हो सफल हो तो कोई भी विधि सार्थक माना जाता है फल सहित होना चाहिए यदि फल नहीं है तो निरर्थक माना जाता है बृदार्म्य उपनिषद में इसी प्रसंग में वृदार्म्य उपनिषद अध्याय दृत्थ ब्राह्मण के सप्तम मंत्र की व्याख्या में ऐसे ही प्रसंग है प्रभागर का यही पक्ष को वहां विचार में रखा और वासना आदि के बारे में विचार करते हैं तो उसमें यहां यही ये ये अभिप्राय कहा गया है इसलिए यहां भी वही उत्तर देना चाह रहे हैं कि ये जो भूदार्थ वाक्य जितने भी हैं ये भी सार्थक है सार्थक होने से इसका भी तात्पर्य ऐसा समझना चाहिए ब्रह्म विद्या के द्वारा जो फल होता है वो फल पुरुषार्थ में है पुरुषार्थ में रहने से वो उसका फल होता है उसमें कार्य हो ना हो उससे कोई लेना देना नहीं सार्थक होने से उसको सफल माना जाएगा ये कहा और उसका और उदाहरण दिया जैसे पुत्रस्ते जादह इत्यादि वाक्य है पुत्रस्ते जादह वाक्य में कोई कार्य नहीं है प्रथम दृष्टिया यानी आद्य जो अन्वय होता है वो प्रथम दृष्टि से वहां कोई कार्य दिखाई नहीं पड़ता तो आद्य विपत्ति में जो ज्ञान हो रहा है वही शक्ति शक्तिवृत्ति का साक्षात अर्थ ऐसा माना जाता है तो पुत्रस्ते जाता है इतना सुनने से ही उसको उस देवदत्त व्यक्ति को जिसका पुत्र उत्पन्न हो गया गांव में उसको उसी के संबंध में आनंद हो जाता है आनंद माने वो अपने में प्राप्त करता है कोई विषय विषयांतर से नहीं है और कोई कार्यांतर से भी नहीं इसलिए शून्य मात्र से प्राप्त होगा इसी प्रकार यहां भी सार्थकता है तो उस वाक्य को उत्तर से जा इस वाक्य को कोई निरर्थक नहीं मानता कोई भी वाद्य ऐसा नहीं कहेगा वो वाक्य में कोई अर्थ है ही नहीं ऐसा बोलेगा तो सार्थक मानता है इसी प्रकार यहां भी भूदार्थवाद जितने भी शब्द हैं एक तो पहले यह स्वीकार करना चाहिए कि उसका उपदेश होता है दूसरा वो निष्प्रयोजन नहीं है सप्रयोजन है और तीसरा इसमें कार्यान्वित तो होना ये कोई व्याप्ति नहीं आयत्र आत्र आत्र आत्र आत्र आत्र आत्र कोई है अत्र विधि यहा उपदेशात तथा तथा कार्यान्वित ऐसा कोई करने की आवश्यकता नहीं इस प्रकार से ये दो तीन बातों को लेके ये सारे विचार हैं इसमें कल भाष्य में वाक्य आया था क्रियार्थत्व तो प्रयोजन तस्य। तो क्रियार्थत्व भी क्रिया निवर्तन शक्तिमत वस्तुपतिष्ठ में वे का क्रिया अर्थ होने पर भी इसको क्रिया के लिए संबंधित मानने पर भी क्रिया निवर्तन शक्ति वाले वस्तु का उपदेश दिया इतना तो स्वीकार करके स्वयं अक्रिय होता हुआ भी बाद में क्रिया के साथ संबंध करके अर्थ करता है पूर्व पक्ष का अभिप्राय कल बताया था कि तत्काल में वो क्रिया का संबंध नहीं करता है किंतु कालांतर में वो क्रिया संबंध करते हुए सार्थक होता है ये बात में कहना चाहिए ऐसा मानने पर भी इतना तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा तत्काल में वस्तु का उपदेश धुरात्त विषय है ये मानना पड़ेगा इसको मनवाना चाहते पहले, भाई धुरात्ता विषय उपदेश होता ही है फिर तो उसके बाद में प्रक्रिया संबंध के बारे में बाद में होने क्रिया संबंध के बारे में बाद में विचार किया जाएगा इसके लिए टीका है टीका में कहा था अन्यत्र भूदोक्ते न स्वतंत्री आशंकिया ऐसा होने पर भी यानी योग्या, का उपदेश उपदेश को को को को द्वारा मान मान करके सामान्य रूप से विषय लेंगे मानने पर भी भूता उपदेशेंगे कार्यशेष ये कहना चाहता है अन्यत्र वेदांधार अन्यत्र वेदांत तो को छोड़ के अन्य स्थानों में जो जो भूत कथन होता है भूत वस्तु का कथन होता है वे सारे कार्यशेषत्व नहीं व कार्यशेठ संबंध से ही होता है बाद में कोई कार्य का संबंध वहां होता है कार्य के संबंध के बिना होता है ऐसी बात नहीं ऐसे आशंका होने पर उसका उत्तर में कहा तो क्रियात्व तो ये क्रियार्थत्व क्रियार्थत्व आप जो कहते हो क्रिया के लिए है क्रिया के लिए है इससे आपका क्या मतलब व्यक्ति से केवल क्रिया कराने में मतलब है अथवा वो कोई प्रयोजन को सिद्ध करना मतलब है क्या मतलब है ये पूछें भूतोपदेश कार्यशेष फलवत्वाय हाँ देखिए भूत उपदेश भूत संबंधी जो उपदेश होता है उसका जो कार्यशेठत्व है वो फल के, का तो के लिए माना गया है भूत संबंध उपदेश का कार्यशेठत्व जो आप सोच रहे हैं पूर्व पक्ष वो किसके लिए है फलवत्व फल के लिए माना गया है न कार्य से वाच्य को भी निवेश ये वाच्य में जो कहा गया शब्दों में शब्द के कोडी में कार्य का निवेश नहीं है कार्य वहां होना चाहिए ऐसा कोई निवेश उसमें नहीं होगा वो शब्द का निवेश वहां नहीं है शब्द तो केवल वो भूध वस्तु को बता रहा अब वाक्य कोडी में कार्य शब्द का प्रवेश नहीं मिलता है कहा नहीं मिलता है जितने भूदोपदेश वाक्य है उस, उसमें नहीं मिलता है जैसा सोरोतरो तस्मा तद रुद्रस् रुद्रस्व क्या आयशो आरोधी उसने रोया जो रोया है वही रुद्र बन गया इस प्रकार से कहा गया तो वो उसमें कोई कार्य बोडी का संबंध नहीं है यानी कार्योपदेशक शब्द वहां वाक्य रूप से नहीं है कार्या भूतोक्त कार्य अशेषे भी कथम सिद्धे शब्द प्रामाण्य तब वो पूछेगा यहां पूर्वक्ष कार्या भूतोक्त कार्य करने के लिए ही भूल शब्द प्रयोग किया है भूत शब्द वाक्य जो प्रयोग किया कार्य करने के लिए है ऐसे में कार्य अचे भी कार्य का शेष नहीं बनता हुआ कथम सिद्धे शब्द प्रमाण सिद्ध वस्तु में शब्द प्रमाण कैसे होगा उनका कहना है कि कार्य संबंध मान करके ही भूत कथन किया है भूत कथन जहां जहां आया वो कार्य का संबंध मान के आया है वो तत्काल में हो या कुछ कालांतर में हो तो किंतु भूत संबंध तो है कार्य के साथ ऐसे स्थिति में आप यदावत मात्र कैसे कह सकते हैं कि कार्यशेष में सिद्धवध का संबंध है कार्यशेष नहीं है वो कार्य का संबंध नहीं करते हुए ही उस सिद्धवध का संबंध है ऐसा कैसे कहेंगे क्यों ऐसा कहेंगे तो शब्द में प्रामाण्य नहीं आएगा ये इनका अभिप्राय शब्द में प्रामाण्य लाने के लिए तत्काल में कार्य संबंध हो या बाद में कार्य संबंध हो कार्य के साथ संबंध होना चाहिए उसके बिना शब्द में प्रामाण्य लाना संभव नहीं है तो आप कैसे शब्द में प्रामाण्य मानोगे तब कहा यह कोई नियम नहीं है न तो यदा वस्तु अनुपदिष्ट भवति हाँ इतने मात्र से यानी कार्य शब्द का उपदेश वहां नहीं हुआ है कार्य के लिए उपदेश नहीं हुआ है केवल सिद्ध वस्तु का उपदेश हुआ है इतने मात्र से वस्तु उपदिष्ट ही नहीं हुआ ऐसा नहीं कर सकता जो व्यक्ति जिस विषय में बिल्कुल ही नहीं मानता है मैंने पहले भी कहा ये जो तदर्थ सूत्र में जो तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं प्रभाकर के विरुद्ध में ये भाष्यकार की जो तर्क शैली है उसका एक अत्युतम उदाहरण है कैसे तर्क करना चाहिए और जो जो वादी हमारे सिद्धांत का अत्यंत निकट है प्रभाग का जो सिद्धांत है अत्यंत निकट है पूर्व पक्ष के तो मीमांसा अंश को लेकर बाकी में बहुत निकटता है बहुत कुछ वो सही भी बोल रहा है ऐसे स्थिति में हमारे सिद्धांत से उसको अलग करना है अलग करने के लिए जब प्रयत्न करते हैं तो वो जिसका जो वाद लेके बैठा हुआ है उसके पास जो तर्क है उसको हम आ, काटना चाहते हैं ऐसे में पहले एक एक अंश में वो पूरा कितना स्वीकार करता है उसको एक साथ आप खत्म नहीं कर सकते उसको फिर विघटन करना पड़ेगा जितना अंश में वो नहीं मान रहा है वो पूरा एक साथ लेकर के एक एक भाग को अलग करना पहले तो क्या है वो सिद्ध भूधोपदेशक मानता ही नहीं था और नहीं मानने वाले को पहले यह मनवाना है कि सिद्ध भूधोपदेशक है ऐसा वाक्य है उसका अपने आप में अर्थ है इतना मानना है उसके बाद में कार्य का संबंध भी नहीं मानता कार्य का संबंध के बिना अर्थवान नहीं होता ऐसा मान रहा फिर उसके बाद उसको लिया जाए मतलब तो धीरे धीरे से उसको लेके अंदर तक गहराई से पहुंच के सही अर्थ निकालना इसलिए ये सुनने में समझने में कठिनाई आएगी कारण क्या है एक तो हम वो उसका पूर्व पक्ष को पूरा समझते नहीं जो लोग बीमा पिछले साल जो भी मीमांसा का चला है तो सुना है तो उनको थोड़ा बहुत तो उस पर भार होगा कि क्या करना चाहता है और अन्यथा तो बिल्कुल कोई ऊपर की बात कर रहे हो पता नहीं चल रही क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा और उस हमसे को समझे बिना हम उसी सिद्धांत में जो विशेषता है नहीं समझ सकते पूर्व पक्ष को सही नहीं समझेंगे सिद्धांत में क्या विशेषता आ गई है ये नहीं समझ पाएगी इसीलिए वो बहुत सावधानी से धीरे चलना है सब समझ में आ जाएगा कि क्या बोलना चाहते हैं इतना बोलने पर कार्य संबंध तो उपदेश में नहीं है वो भी स्वीकार करता है हम भी स्वीकार करते अब ऐसे जगह पे आपको भ्रम होगा जो दोनों एक स्वीकार करता है इस बात को वो भी स्वीकार करते हम भी स्वीकार करते ऐसे में कौन विरोध कर रहा है क्या विरोध नहीं कर रहा है मालूम नहीं पड़ता है न तो विरोध कहाँ हो रहा है इसको पहले पहचानना पड़ेगा धीरे वो सब जगह विरोध नहीं है कहीं कहीं विरोध है और जहां विरोध है वो भी बहुत सूर्ष में है असूल रूप से तो ये यही दिखता है क्योंकि तो वो भी तो वेदवादी है हम भी वेदवादी है और जो जो नियम मीमांसा में कहा वो सारा नियम हम भी मानते हैं हम उसका अतिक्रमण तो नहीं कर सकते और तो नहीं करते हुए हमें इसको निकालना है इसलिए ये, ये इसी में कदराई है कि कैसे वो निकालते तो पहले इतना तो आप मान लो कि वस्तु उपदिष्ट होता है क्रियार्थत्व तो प्रयोजन दस्य क्रियार्थ कहने का मतलब वो प्रयोजन होता है प्रयोजन रहने मात्र से वेद में वस्तु का उपदेश हो सकता है इसमें हम तुम्हें मान लो बाद में बाकी देखेंगे ठीक देखे। है मेरी भूतोपदेश तदशेष भूतम भूतम नुपदिष्ट यह है भाषिकार का विप्राम जो भूतोपदेशक होता है भूतोपदेश मतलब सिद्ध वस्तु का उपदेश जिसके विषय में आगे कोई कार्य करने के लिए कुछ कहा नहीं गया ऐसे उपदेश को यहां भूतोपदेश वुद यहां कोई भूत प्रेत का उपदेश ऐसा नहीं है भूत मन सिद्ध वस्तु का उपदेश सिद्ध वस्तु का जो उपदेश है वो कार्य शेषत्व मात्र न तद अशेष भूतम कार्य शेषत्व मात्र लेकर के ये कार्यशेष नहीं हुआ इतना मात्र लेके तद अशेष भूतम उसका शेष नहीं बनता है ऐसा भूधम नहीं ब इतने मात्र से वो नहीं कहा ऐसा नहीं कर सकता कार्य शेषता नहीं रहने से ऐसा भूधोपदेश का कथन हुआ आए ही नहीं ऐसा बिल्कुल आप एक नहीं कर सकते तदुपदेश अज्ञातार्थ केंद्र अध्यक्षाधिवत मानवादिप्त क्यों उसको मानना चाहिए है ऐसा क्यों मानना चाहिए देखो हम और आप एक वाक्य को लेकर विचार कर रहे हैं कि भूतो उपदेशक वस्तु है कि नहीं है जैसा सत्यम ज्ञान आनंदम ब्रह्म आत्महित्य उपाधिता इत्यादि वाक्य है तो सत्यम ज्ञान आनंदम ब्रह्म आदि वाक्य का उपदेश ब्रह्म के बारे में हुआ है ब्रह्म विद्या क्या है ये है या नहीं इसको लेकर विचार कर हैं तो सबसे पहले यहाँ एक और तर्क कर सकता है देखो हम वाक्य को मान के चर्चा करना शुरू किया है कि वाक्य को नहीं मान के चर्चा करना शुरू सबसे पहले ये आएगा प्रश्न वाक्य है या मानते हैं कि नहीं मानते वो मानते हैं हम दोनों को मानना पड़ेगा वो वाक्य है चलो है है तो वाक्य कहा है वो वेद में है क्योंकि मंद्र ब्राह्मण यो वेद नामधेयम वो मंद्र और ब्राह्मण भाग में आया हुआ दोनों वेद है तो वेद में है ये भी तो हम दोनों वाद्यों को मानना पड़ेगा ठीक है अब ये दोनों जब मान लिया वाक्य है हमने मान लिया वाक्य प्रामाणिक रूप से वेद में है मान लिया अब विवाद कहां हो रहा है ये वाक्य का तात्पर्य कार्य में है या नहीं है इसमें आपका हमारा संशय कि वाक्य का तात्पर्य है नहीं है ऐसा हाँ आप बोल हैं हम है बोल और वो नहीं है और है बोलने में आपके पास क्या कारण है अब बोलता है कि इस वाक्य में कार्य के लिए कुछ कहा नहीं कुछ करने के लिए नहीं कहा प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों नहीं है इसके कारण उसमें कोई अर्थ नहीं है आप कहना चाहते इसलिए प्रवृत्ति के साथ या निवृत्ति के साथ जोड़ के अर्थ करना चाहिए यह आपका है हम कह रहे हैं कि प्रवृत्ति निवृत्ति के साथ जोड़ के अर्थ करने के लिए यहां कुछ कारण नहीं है कारण कोई भी वाक्य का अर्थ करने के लिए क्या है कि उस प्रयोजनबद्ध होना चाहिए इतना ही कोई प्रयोजन उससे सिद्ध होना चाहिए इतने मात्र से वाक्य का हो जाए ये हम कह रहे अब वो उतने भी नहीं मानता वो बोल रहा है कि प्रयोजनवद अर्थ जो होना है उसके लिए कार्य होना पड़े क्यों क्योंकि उन्होंने महासूत्र बनाया चोदना लक्षण अर्थ धर्म हो चोदना लक्षण जो अर्थ है वही धर्म होगा अन्य धर्म नहीं होता है इसलिए वेद में कहा हुआ था ऐसे होना विधि के द्वारा कहा हुआ होना चाहिए प्रयोजनवद होना चाहिए तब धर्म हो विधि के द्वारा कहना मतलब वो प्रवृत्ति निवृत्ति के द्वारा कहेंगे और कहीं ये प्रयोजन जब दिखता है वो प्रयोजन को मतलब बाजू में करके वो अपने प्रवृत्ति को सामने ला करके कहना है अब पूरे दुनिया में देखो कोई भी व्यक्ति कोई भी किसी भी प्रकार का प्रयत्न करता है आंतरिक प्रयत्न बाह्य प्रयत्न शारीरिक मानसिक बाजू कोई भी प्रयत्न करता है किस मतलब से करता है कोई, कोई भी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए करता है अब वो प्रयोजन बिना प्रयत्न उसको सिद्ध हो जाए तो वो प्रयत्न करेगा नहीं करेगा नहीं प्रयत्न करने से ही हम प्रयोजन को मानेंगे ऐसा थोड़ी होता है प्रयोजन पहले से सिद्ध हो गया और वो मतलब कार्य करते बिना ही उसको प्रयोजन सिद्ध होगा तो तब तो नहीं मानेंगे। अब भोजन कर रहे किस लिए तृप्ति के लिए भोजन के बिना ही आप तृप्त है तो हम क्यों करेंगे भोजन के लिए प्रयत्न क्यों करेंगे इसीलिए जबरदस्ती भोजन में प्रयत्न करना ही चाहिए तो मैं तृप्ति से मतलब नहीं आए तो थोड़ी कह सकता है ऐसा नहीं कहना चाहिए इतने में विवाद है बाकी में विवाद नहीं इसलिए बोलते हैं कि पहले तो आप यह स्वीकार कर लो कि वस्तु उपदिष्टम भवती वस्तु का उपदेश है और वो कैसा उपदेश है प्रामाणिक उपदेश है। अब प्रामाणिक उपदेश आप मानेंगे इसमें प्रामाणिकता में अर्थ मानना पड़ेगा ये टीकाकर कह हैं तदुउपदेश प्रामाणिक उपदेश क्या होता है पूर्व मीमांस मानते हैं अज्ञातार्थ ज्ञापक हो ये प्रामाणिकता में कारण माने। वो कुमार भट्ट जी ने कहा है कि जो अज्ञातार्थ का ज्ञापक होगा उसको भेद देते कि वो प्रामाणिकता में कारण इतना ही मानते हैं पूर्व मीमांसा है। अज्ञात ज्ञापक होना चाहिए पहले जाना नहीं गया हो किसी भी अन्य प्रमाणिक उसका ज्ञाप य वेद होता है तब तो उसको वेद मान प्रामाणिक मान प्राम वेद है प्रमाणता वे का कारण यही है सुवायो प्रत्यक्ष वायुवायो ने तस्मा वेद से वेद था उन्होंने कहा तो ये इस तृष्टि से वेद हो गया अब ये जो वाक्य है ये ब्रह्म विद्या के गी वाक्य है सत्यम ज्ञान आनंदम इत्यादि वाक्य है ये वेद में है आप उसको प्रामाणिक मानते हैं किस रीति से प्रामाणिक मानते हैं अज्ञातार्थ ज्ञापक प्रामाणिक मानते हैं क्योंकि आप हम दोनों दो एक ही प्राम मानते अज्ञातार्थ का ज्ञापक होना चाहिए ठीक है ना तब प्रामाणिक हो गया ही कह रहे सदउपदेश ये जो भूतों उपदेश जितने हुए हैं इन सबका अज्ञात गंभीत वस्तु का गमक होने के कारण अज्ञातार्थ का ज्ञापक होने के कारण अध्यक्षाधिवत अध्यक्ष आदि प्रत्यक्षादि के समान मानकवाद्यार्थ प्रमाण ही है ऐसा मानना पड़ेगा अब इसमें विवाद नहीं मानना पड़ेगा है वेद में है वेद में आया हुआ है। अब वो अर्थवाद है या नहीं है वो बात बात में देखेंगे किंतु इतना तो पक्का हो गया कि ये सारे वेद में मान लिया गया है प्रामाणिक अज्ञात वेदांता नाम अकार्य शेषत्व न वैफल्या न ब्राह्मण अब पूर्वक्ष कहता है देखो अब यहां तक तो दोनों में सहमति है विवाद नहीं है अब कहता है ठीक है अज्ञातार्थत्व उपदेते अभी ठीक है हम तो ये मानते हैं कि वेदांत भी वेद में आया हुआ है इसलिए वो भी अज्ञातार्थ ज्ञापक प्रमाण है इतना मान लेते हैं ऐसा होने पर भी वेदांता नाम अकार्य वो कार्य नहीं है इसलिए विफल है यही इनका परेशानी है फल और कार्य में ये जोड़ के रखा है। अब इसको शंकराचार्य जी विघटन करना चाहते हैं ऐसा नहीं मक्का हो कि कार्य क्षेत्र था ये ये कह ना पूरा हरा अनधोष से विरुद्ध है क्योंकि जितने आलसी से व्यक्ति बैठे हुए हैं आजकल लोग जो कमाने के लिए कोशिश करते हैं वो कैसे करते है? कम से कम प्रयत्न करते हुए ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहते हैं वो ज्यादा प्रयत्न थोड़ी करना चाहते हैं नहीं करना चाहते कोई भी नहीं करना चाहता हाँ, आलम से उनकी मनुष्यणाम शरीर स्व महान ऋतु वो, वो स्वभाव से कोई कुछ नहीं करना चाहता चुपचाप बैठना चाहता है आराम से सब कुछ हो जाएगा तो उसी में अपने जीवन चलाना चाहता है प्रयत्न कौन करना चाहता है अब देश कहता हो ईश्वर कहता हो कोई भी कहता हो प्रयत्न करता है यदि फल पहले सिद्ध हो जाता है फल सिद्ध नहीं होता तो प्रयत्न करेगा इसीलिए ये ठीक नहीं है दोनों का अलग कर देना चाहिए कि कार्यान्व और सफल ये दोनों एक नहीं एक साथ नहीं अब देखो उसी को बता रहे हो इतना मानने पर भी अज्ञातार्थ ज्ञापक वेदांत है ये मानने पर भी आपके वेदांत में क्या कमी है वो कह रहा है देखो अकार्य श्रेष्ठत्व है ना भाई बलिया वो कार्य का शेष नहीं बन पा रहा है इसलिए विफल है हम ये कह रहे उसमें कुछ करने के लिए नहीं बोला है केवल वस्तु को बदेश दिया है अब करने के लिए कुछ ने कहा सब तो वो विफल ही हो करना चाहिए ये उनका दिमांग भाई भाव अब विफल होने का मतलब क्या हुआ न प्रामाण्य जब विफल हो गया तो विफल होने पर प्रामाण्य नहीं होता क्योंकि चौदना लक्षण सूत्र में चोदना लक्षण लक्षणों अर्थ ये चोदना लक्षण में प्रयोजन भी सिद्ध होना चाहिए प्रयोजनवद अर्थो धर्म प्रयोजनवद होना चाहिए तब वो धर्म होगा नहीं तो नहीं होगा ठीक है तो यह प्रयोजन होना चाहिए। हो नहीं रहा है क्योंकि कार्य नहीं होने से इसमें प्रयोजनत्व नहीं है प्रयोजनत्व नहीं है तो न प्रामाण्यम तो स्वीकार किया अब क्या नहीं स्वीकार कर रहा है प्रयोजनवत्व स्वीकार नहीं कर रहा प्रयोजनवत्व स्वीकार नहीं करने से क्या नहीं होगा फिर प्रामाण्य चले जाए प्रयोजनवद नहीं रहे तो प्रामाण्य प्रामाण्य के लिए एक कारण प्रयोजनवद्ध किया वाक्य प्रामाण्य फला अधीनत्वादि संकत है क्यों ऐसा है क्योंकि हमने ये सीख रखा है कि वाक्य का प्रामाण्य तो फल का अधीन होता है फल के अधीन नहीं आने वाले कोई वाक्य को प्रामाण्य नहीं मानना ऐसा हमारे आचार्यों ने कहा फल के अधीन होना चाहिए जो प्रामाण्य मानने वाला वाली प्रामाण्य माना उसमें ना कोई फल है कुछ नहीं क्या प्रामाण्य कुछ नहीं होता इसलिए ऐसा कहा गया है अब आपका वेदांत भी ऐसे हम देखते हैं वो रड़ते रटते कुछ नहीं हो रहा कुछ नहीं हो रहा है और कर्म में कहीं उसका प्रयोग नहीं है ऐसे स्थिति में ये तो विफल ही दिखता है कहा बिना कार्य से कुछ होने वाला नहीं तो ये ना प्रकार है इसको कर्म में जोड़ना पड़ेगा कैसे वो अर्थवाद अधिकरण न्याय से जोड़ना पड़ेगा उसका अर्थवाद मानना है पद एक वाक्य मानना है वाक्य एक वाक्य मानना है और कर्म प्रकरण के साथ जोड़ देना है ऐसा करके इस पर कार्य करना चाहिए ये उनका कहना है ऐसी शंगा करते हैं शंगा करने करते हुए वाक्य कहा भाष्य यदि नामा उपदिष्ट किम तव दे यदि मान भी लो अज्ञाता ज्ञापकत्व वाक्य का उपदेश हुआ इतना मान भी लो तब भी वेदांत का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा ये कहना चाहते हैं भूदं यदि उपदिष्टं उपदिषा नाम ठीक है भूद वस्तुओं का उपदेश वेद में है तो भले ही उपदेश रहने तो उससे क्या होगा होता है तथा किम तेरेपदिष्टे तब स्रोतुर्वक्तुर्वा सियादी योजना ऐसे उपदेश देखने से तुम जो श्रोता है और जो वक्ता है श्रोता वक्ता को क्या प्रयोजन मिलेगा सत्यम ज्ञानम अनदम ब्रह्म ये ब्रह्म उपदिष्ट हुआ अब स्रौदा जो है बैठ के सो रहा है और वक्ता बैठ के बोल रहा है कभी वक्ता भी बोलते बोलते सो जाता है अब ऐसे भी प्रवेश नहीं हो रहा ऐसे में किसके लिए क्या हो रहा है ऐसे भी एक वक्ता के बारे में हमने सुना वो वक्ता सोया हमको बताया कि वो कथा का रहे प्रवचन कर रहे हैं अब तो कथा प्रवचन में स्रौदा बैठ के सोता है ये तो सब जगह दिखाई पड़ता है कहीं भी सोता है लेकिन वक्ता सोता है ऐसा तो कम दिखाई पड़ता है अब वो कहता है वो अपने आप सो जाते हैं बोलते बोलते बीच में सो जाते हैं और देखा है लोगों ने देखा कई बार हुआ है फिर सो के उठ करके फिर बात करने शुरू अपने आप वक्त भी सो जाता है हा, हाँ वो कोई कुछ बीमारी हो सकता है कुछ भी हो लेकिन ये संभव है ऐसा नहीं कि नहीं संभव है क्यों क्योंकि ये साक्षात कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता जब प्रयोजन सिद्ध नहीं होता ना हमारा दिमाग काम नहीं करता दिमाग को काम करने के लिए प्रेरणा प्रयोजन से मिलता है अरे ये सुने के ऐसा तो समझ में आएगा तो अच्छा लगेगा ये होगा ऐसा करके कुछ ना कुछ अंदर हो तब होगा बाकी तो ये सुनने से जो है हमको और कुछ मिलेगा बाहर जाके तो बाहर जाके मिलने के बारे में सोचेगा यहां तो खाली वो आदमी दिखाई पड़ेगा दिमाग नहीं रहे दिमाग तो बाहर रहेगा दूसरे जमीन में रहेगा ऐसा होने पर यह सब हो जाए नहीं आएगा तो इसीलिए प्रयत्न करता रहना पड़ेगा तो होगा नहीं यही बोलना चाहते हैं कि ये उपदेश दिया इतने मात्र से उसको रखते रहने से श्रोता को वक्ता को क्या प्रयोजन सिद्ध होगा क्योंकि श्रुति भी कहते हैं, श्रवणया भी बभिर्णयो लभ्य श्रृनंदो भी बहो यमुन विद्यु आश्चर्यो वक्ता आश्चर्यो ज्ञादा कुशला अनुचिता ये श्रुति स्वयं है बहुत लोग सुनने के लिए प्रयत्न करते हैं उनको प्राप्त नहीं होता और बहुतों को सुनने का मौका भी नहीं मिलता ये दोनों स्थिति है बहुत विरलों को सुनने का मौका मिलता है और जो सुनते भी है वो प्राप्त नहीं करते हैं और प्राप्त करने के बाद भी उसका वक्ता नहीं हो सकता बोलने का धैर्य नहीं रहता जानता है लेकिन बोल रहे आश्चर्य वक्ता कोई वक्ता भी नहीं मिलता आश्चर्यो ज्ञाता उसको जानने वाला भी आश्चर्य कुशल व लगता बहुत कुशल विरल कोई हो तब वो, प्राप्त करता है इसलिए मनुष्य नाम सहस्त्र कश्य जनसाम सिद्धाना कश्मीर नाम से तत्व था यह विरलता इसलिए कही है क्योंकि तो ये सब विषय को पहचान करके जान करके अपनाना बहुत कठिन है और साक्षात कोई प्रयोजन दिखता नहीं इतने बड़े पूर्वक पक्षी जो बड़े बुद्धिमान है पूरा वेद शास्त्र अध्ययन करके इतने बड़े पंडित बने हुए हैं उनको भी वो समझ में नहीं आया कि ये सुनने से कोई प्रयोजन भी होता है अब बाकी की बात छोड़ इसलिए वो अपने आप उसमें लगे हुए हैं कार्य उपदेशवत अज्ञात उपदेशात्मक वेदांत वाक्य अन्य शेषत्व फलवत् मानवी इसके उत्तर में भाष्यकार ने कहा ये भाष्यकार का आते है ये टीकाकार लिख रहे हैं ना कार्य उपदेशवत कल एक कहा था वो प्रभाकर क्या मानता है बाकी सभी का उपदेश कार्य के साथ अन्वय करके करना चाहिए कार्यान्वत्व उसका अभिप्राय हो सभी को करना चाहिए लेकिन स्वयं कार्य शब्द का तो नहीं होता है क्योंकि कार्य शब्द योग्यतावाची होते हुए स्वार्थ में प्रमाण रखता है स्वार्थ को प्रकट करता है स्वार्थवाची है योग्य भी है स्वार्थवाची भी है ऐसा होने से उसमें कार्यान्वित्व करने की आवश्यकता नहीं बाकी सब शब्द में कार्य शब्द जोड़ के करना पड़ेगा ऐसा करना है कर्तव्य त्याद भवेद यह सब जोड़ना पड़ेगा ऐसा कहा था अब उसी उदाहरण को लेकर पढ़ते हैं अब यह बोलिए कि आप जो कार्य शब्द का प्रयोग करते हैं अपने आप में उसको प्रमाण तो मानते हैं मानता हुआ क्या समझते हैं उससे उसी प्रकार हम भी समझेंगे कह रहे कार्य कार्योपदेश के समान अत्याद आत्मा उपदेशात्मकम जो आत्मा को जाना नहीं गया उस आत्मा का उपदेश देने वाला जो वेदांत वाक्य है वो अनन्य शेषत्व किसी अन्य का शेष नहीं होता हुआ ये को पकड़े भाष्यकार का अभिप्राय से ये वेदांत वाक्य को कर्म या उपासना का शेष नहीं मानना चाहिए उसका बाकी हमसे नहीं मानना चाहिए वो सदा प्रमाण है ये कैसे करना चाहते हैं ऐसा क्यों करना चाहते हैं क्योंकि कर्म और उपासना का शेष यदि मानेंगे तो फिर यह आपको हो जाएगा कि वेदांत पढ़ने वाले को पहले कर्मकांड पढ़ना पड़ेगा कर्मकांड करने के अधिकारियों को कर्मकांड करना पड़ेगा और बाद में उपासना का अधिकारी को उपासना करना पड़ेगा फिर उपासना के बाद ये सब करने के बाद जब बुड्ढा हो जाएगा सब जाके वेदांत का अध्ययन करना है तब जाकर के होगा ये हो जाए अब सारे जो उलट पड़ जाएंगे अब तब तक ये बुद्धि उसके पहले से खराब हो रखी है अब कर्मकांड को छोड़ के आने वाला नहीं अब वो जहां भी उसको वाक्य दिखाई करता है कोई कर्म में ही जोड़ करके करता है ऐसे करके हो जाएगा और ये वेदांत का जो असली अर्थ है स्वरूप ज्ञान ये तो असंभव हो जाएगा ऐसा होगा फिर कोई भी ब्रह्मचर्य आश्रम से संन्यास नहीं ले पाए क्योंकि तो ब्रह्मचर्य आश्रम से कई संन्यास ले, ले क्योंकि कर्म में करना है तो आपको शादी करना पड़ेगा विवाह के बिना कोई कर्म नहीं होता विवाह तो करना पड़ेगा उसके बाद में वानप्रथ में जाना पड़ेगा उपासना करनी पड़ेगी सब कुछ करना पड़ेगा ये ब्रह्मचर्यादेवा प्रव्रजे वाली बात नहीं बच पाए ये ही वो मानते हैं। इसीलिए इससे इसको रोकना चाहे इतना इसलिए जोर से पकड़ा है कि अनं शेष है ये स्वतंत्र है इसके लिए जो जन्म से अधिकारी पूर्व संस्कार के द्वारा आता है उस अधिकारी को उसमें प्रवृत्त होने देना चाहिए बाकी जो अधिकारी कामों में जाना चाहता है वो मंदिर पढ़ करके देवानां प्रिय बन के देवदाओं उपासना करके जो रहना चाहता है उसको भले कि उसमें करने तो उसमें कोई बात नहीं वो विरक्त नहीं है पहले कहा था ना जो ग्रह आदि में विरक्त नहीं है वो तो जाएगा वहां स्वभाव अपने आप जाएगा वो जाएगा करेगा उसमें हमारा कोई विरोध नहीं और जो नहीं जाना चाहता है तो उसको क्यों जबरदस्ती अब उसमें लगा है, है? जैसा व्यास जो है सुखदेव जी को लगाना चाह रहे थे किसी प्रकार क्यों लगाना चाह रहे हैं फनगाधी धन कुमार जी जो जा रहे थे तब ब्रह्मा जी ने भी उनको वापस बुलाने के हर जो की कोशिश किया तो कुछ नहीं हुआ तो वो तो छोड़ के चले गए तो जो चले गए हैं चले जाने चाहते हैं उनको वापस नहीं लाना चाहिए इसका विधान होना चाहिए ये भाष्यकार का विपरा है और भाष्यकार एक प्रकार से मुख्या अधिकारी उदय कुमार है जो ब्रह्मचर्य आश्रम से ही स को और निकले वही मुख्याधिकारी क्योंकि उनके पास भरपूर जो है पूर्व संस्कार है तो क्योंकि पहले से विरक्त हो गया तो पूर्व संस्कार के बिना नहीं होता यह अन्यत्र का जगह भाष्यकार ने कहा जो इसका ये भी भाष्यकार के मतलब अंदर मन में है इस बात को लेकर ये ऐसा कर रहे इसी को अनन्न्य शेख मानना चाहते तो इतना होने पर जो अन्य शेख है अभी क्या है हमको एक उदाहरण मिल गया कि प्रभाकर जो है कार्य को अनन्य शेष मानता है कार्य को कार्यान्वित नहीं मानता है इसी प्रकार हम इसी को भी कार्यान्वित नहीं मानेंगे अन्य शेष नहीं मानेंगे क्योंकि फलवस्तु न मान हमारे पास फल है वो फल रूप से मान है तो प्रमाण का जो दो कारण आपने बताया एक अज्ञातार्थ ज्ञापक तब वो प्रमाण होगा वो भी हमारे पास है और दूसरा प्रयोजनवदार्थ प्रयोजन वाला होना चाहिए तब वो प्रमाण होगा वो भी हमारे पास है तो ये दोनों है और दोनों के आधार पर हम इसको प्रमाण सिद्ध ये इसीलिए उच्च दे गंध से उत्तर दिया उच्च देख क्या कहा भाटी में देखिए अनवगत आत्मवस्तुपदेश तथा भविम अवैसा ही अनवगत आत्मवस्तु का उपदेश भी होगा कैसा जैसे आप कार्य को मानते हैं ऐसा होगा हाँ उसका उपदेश भी इसी प्रकार होगा क्यों अनवगत आत्मवस्तु है पहले से जाना नहीं गया है अज्ञात है तो अज्ञात होने पर उसका उपदेश हो सकता है उसका उपदेश होने पर वो प्रमाण होता है अज्ञात वस्तु का उपदेश यदि भेद करता है तो प्रमाण है ना इसलिए अनवगत आत्म वस्तु उपदेश तथे वह भविष्य मर्म दी जैसा आपका वहां है वैसा ही यहाँ होना चाहिए और दूसरा गोचारा उसका प्रयोजन क्या है अच्छा सीखा देखिए ठीक है अब उपदेश मान लेंगे वो याशंका कर रहे हैं कार्यशेषोपदेश प्राण्ये कथमात्मोपदेशलविद्याशंक्यशंका कार्यशेषोपदेशलव कार्यशेटिता जो उपदेश होता है कार्य के साथ जुड़कर के रहने वाले को कार्यशैठ में संबंध कर्ता है का उपदेश फलवालाने कार्य बल वाला होने पर भी प्रामाण्य हो जाता तो है वो तो इसलिए प्रामाण्य है किंतु कथम आत्मोपदेश से फलवत्व न दाद किन्तु आत्मोपदेश फल वाला होकर वो प्रामाण्य कैसे होगा फल वाला होकर प्रामाण्य होने के लिए आपके आत्मोपदेश में कोई फल तो है ही जो वो कार्य कार्यशेट नहीं है कोई क्रिया के बिना फल कहां उत्पन्न होता है दुनिया में देखते हैं तो क्रिया के बिना फल उत्पन्न होता ही ये वो कहना चाहते कोई तो भी फल होता है क्रिया के साथ होता है तो आपके यहां प्राण्य नहीं आ पाए पाएगी तो की आशंक्य ऐसी आशंका करने पर उत्तर में कहा ये फल भा, के लिए कहा तदवगत मिथ्याज्ञान से संसार हेतो निवृत्ति प्रयोजन इति अवशिष्ट अर्थवत्व क्रिया साधन वस्तुपदेश देखो तदवगत उस आत्मा के अवगधि से मिथ्या ज्ञानस्य जो मिथ्या ज्ञान है पहले इसका अर्थ हो गया मिथ्या ज्ञान शब्द का संसार है ये दो निवृत्ति मिथ्या अज्ञान निमित्त जो संसार बना हुआ है वो संसार की निवृत्ति हो जाती है उस आत्मदत्व के ज्ञान से यही प्रयोजन है ये प्रयोजन तो अविशिष्टम अर्थवत्व ये प्रयोजन तो अर्थवान ही है ऐसा ये प्रयोजन को कोई अन्य मानते क्या कि संसार की निवृत्ति होना दुख आदि की निवृत्ति होना को के, कोई अनर्थक ऐसा कोई मानता है क्या कोई दुनिया में कोई नहीं मानता संसार की निवृत्ति दुख की निवृत्ति शरीरादि बंधन की निवृत्ति को अर्थवान मानते हैं वो पुरुषार्थ मानते हैं ऐसे स्थिति में पुरुषार्थ तो इस प्रसिद्ध है हाँ क्रिया साधन वस्तुपदेश तो ये क्रिया साधन वस्तुपदेश जैसा होता है उसके साथ समानता ये अर्थवत्व तो हमश में दोनों में और वहां अभिजय का मैंने कहा था मृदार निपनिषद प्रथमाध्याय सद ब्राह्मण के सातवां मंदिर के भाष्य में इसी प्रसंग में कहा भाष्य का और जोर से कहते देखो भाई तुमको ये तुमने भेद पड़ा है ऐसे में ये वाक्य सब आपको दिखाई नहीं देगा तत्वोह कश्यो काश्यता का ये, ये, ये, ये, ये, ये वाक्य दिखाई नहीं पड़ता किम नवश्य थी ऐसा पूछता वाक्य को दिखाई नहीं पड़ता है कि ऐसा फल बता रहे इतना स्पष्ट और एक आत्मा को जानने से शोक शोकमोघ नहीं रहता वो शोकमोघ नहीं रहना कोई फल नहीं है। और दूसरा मंत्र दे न आत्मविद मैं मंत्र को ही जानने वाला हूँ वो नारद जी कहता है कर्म कुमार जी आत्मविद नहीं हूं तस्मात भगवत शोचामी इसीलिए मैं शोक कर रहा हूं मैं आत्मा को जानना चाहता हूं शोक से मुक्त होना चाहता हूँ ये तो स्पष्ट से फल बता रहा है ये फल क्या है ये आपने देखा नहीं कि ये कोई फल नहीं है क्या ऐसा करके वहां पूछा इसी बात को यह कह रहे हैं इस प्रकार का फल का वहां स्पष्ट कथन है इसीलिए फलवत्व न प्रामाण्य आ जाएगा मिथ्या च तद्ञान चीज विग्रह मिथ्या ज्ञान में यहां मिथ्या तद्ञान ये पंचवाधिका कार के अनुसार और विवरणाचार्य के अनुसार ऐसी उसकी व्याख्या है मिथ्या ज्ञान का अर्थ मिथ्या मिथ्या ज्ञानम ज्ञानम ऐसा कर्मधारे नहीं है मिथ्याच तद अज्ञानम चाह कर्मधारे करना चाहिए तो मिथ्या ज्ञानम मिथ्या तद ज्ञानम चाहिए विग्रह ऐसा हाँ, विग्रह करना चाहिए कुछ वादी जो है मिथ्या ज्ञानम कर देते मिथ्या ज्ञानम मिथ्या है वो ज्ञान है ऐसा ज्ञान है वो मिथ्या ऐसा ऋज्ञु में सर्प है सर्प का ज्ञान एक ज्ञान है अयम सर्प ये ज्ञान तो मिथ्या ज्ञान है ऐसा कहते हैं किंतु यहाँ मिथ्याद का ज्ञान हो चाहिए ये विग्रह करना हमारे संप्रदाय के अनुसार ऐसी बैठा है सबसे भ्रांति व्यवच्छ अब हो सकता है ये जो आत्मा आत्मावगति हुआ ना बहुत सारे आत्मा आत्मावगति ऐसे होते ये भ्रांति हैं। आत्मा का ज्ञान हुआ ऐसा करके लगता है एक दिन दूसरा दिन तो फिर पहले जैसा हो जाता इसका मतलब एक दिन ऐसे भ्रांति हो गई है स्वप्न में आप धनित बन गया धनवान बन गया बहुत तो आडंबर सुख सब स्वप्रम होगा जैसे बाहर आ गया तो कुछ भी नहीं बाहर आ गया तो वो कंगाल का कंगाल रह गया ऐसा हो जाएगा तो ये ये ऐसा नहीं है कि आत्मा अवगति हो गया दूसरे दिन आत्मा आत्माव्यवधि भाग जाएंगे ऐसा होता कई लोग ऐसा मानते हैं कि आत्मा अवधि के बाद चुपचाप बैठना चाहिए नहीं बैठेंगे तो आत्मावधि चले जाएगी ऐसे भी मानते कई लोग बोलते संन्यास करने के बाद चुपचाप बैठना चाहिए संन्यासने का चुपचाप बैठना चाहिए किंतु तो किसके लिए चुपचाप बैठना चाहिए पहले जानना खाली चुपचाप बैठने से वो तो बैठे बैठे सड़ जाएगा मुख बन जाएगा कोई खम करने वो किस काम से चुपचाप बैठना ये जानना है वो सन्यास को सही ढंग से जानने से मालूम होगा आपको किस काम से चुप रहने के लिए, के लिए कहा और किस काम से चुप नहीं रहने के लिए कहा यह स्पष्ट होना चाहिए जैसा आप कर्मकांड वेदान्ध में दोनों में ही ये होता है वो कर्मकांड से चुप रहने के लिए कहा बाकी से श्रवणब निर्दया से नहीं तं से श्रवण बुरिया तो प्रसिद्ध है इसीलिए यहां कुछ नहीं करने से होता है ऐसा सोचने वाले भी है और आत्मज्ञान के बाद फिर कुछ नहीं करना चाहिए ये सोच है। इसलिए क्या करते हैं आत्मज्ञान हुआ नहीं हुआ पहले चुपचाप बैठ जाते तो बोलेगी आत्मजान तो हो गया अभी मुझे करना जरूरी ऐसा करके बैठेंगे तो भ्रांति हो सकती है कुछ दिन के बाद में पता चलेगा हाँ वो उनको जाके पूछने से मालूम हो जाएगा वो पता चल जाएगा इसलिए भ्रांति भी हो सकता है पूर्वक शिकायत आपका आप आत्मज्ञान तो का क्या महत्व है कैसे मालूम होगा कि वो सत्य है, है।, है कि असत्य है सब कहते हैं ये सत्य है क्योंकि संसार की निवृत्ति हो है इसलिए सत्य वेदांत प्रामाण्य फलवत्वृष्टान्त मुख्यमंत्री निगम यती है वेदांत प्रामाण्य फल सहित जो दृष्टांत सहित कहा गया उसको निगमन करते हैं। क्या दृष्टांत दिया था ना क्रिया के साथ समानता करके दृष्टांत दिया क्रिया साधना साधन वस्तुपदेश क्रिया साधना वस्तु वस्तुपदेश में जैसा होता है वैसा होता है इसमें एक और बात है एक पक्ष ऐसा भी है वेदांत का थोड़ा इसे आगे करते हैं वो आगे वाले जो टीका सब आया है कि कोई भी उपदेश उपदेश श्रवण काल में अक्रियमान होता है कोई भी उपदेश अब वो क्रियान्वित तो कम होगा कि उपदेश को सुनने वाले व्यक्ति यदि अधिकारी है तो क्रियान्वित हो जाए यदि अधिकारी नहीं है तो खाली उपदेश मात्र है ऐसा एक बात है कैसे होता है देखो ये वेद में जितने कर्म कहे गए हैं उनमें विभाजन है कुछ कर्म ब्राह्मण कर सकते हैं बहुत सारे कर्म ब्राह्मण कर सकते हैं, और कुछ कर्म ब्राह्मण नहीं कर सकते वो क्षत्रिय ही करेगा इसी प्रकार कुछ कर्म क्षत्रिय नहीं कर सकता ब्राह्मण ही करेगा ठीक है ना अब जो है ये स्वाध्याय अध्ययन अध्येद्या स्वाध्याय का अध्ययन करना तीनों वर्ण के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए समान है तीनों जो है स्वाध्याय का अध्ययन करेगा करने के बाद ये सबका ज्ञान सबको हो जाए किंतु तो जो क्षत्रिय होगा वो ही अश्वेध्या करेगा अश्वेधिया का वर्णन जो आया वो ब्राह्मण के लिए कर्तव्य नहीं है अब सुना तो दोनों ने है अब ब्राह्मण तो कर्तव्यान्वित क्रियान्वित नहीं कर रहे ना वो असमय अष्टमेगा का प्रकरण क्यों क्योंकि वो उसका अधिकारी नहीं समझता है वो तो सामान्य हो गया सामान्य सौद्याय कर रहा है और दूसरा बृहस्पति शव नजे दृहस्पति शव नाम के एक यज्ञ है वो बृहस्पति शव तो ब्राह्मण ही कर सकता है क्षत्रिय यजमान बन नहीं कर तो वो ब्राह्मण को ही करना पड़ेगा अब वो सुन क्षत्रिय की इच्छा नहीं होगी हम बृहस्पति शव करेंगे इसी प्रकार ये विभाजन सामान्य में होता है कोई भी उपदेश है सामान्य रहेगा उसके बाद अधिकारी जो सुनेगा वो उसी पर चिंतन करेगा चिंतन करके उसको चाहिए तो ले लेगा नहीं तो नहीं लेगा अब जो स्वर्ग नहीं जाना चाहता है स्वर्ग काम हो ये जय दस ना जम स्वर्ग काम हो ये जय दा ज्योतिषो में नग ये जय ये सब सुना तो वो प्रवृत्त होगा नहीं होगा वो प्रवृत्त नहीं होगा उसको स्वर्ग नहीं जाना चाहिए स्वर्ग नहीं चाहिए उसको क्या चाहिए पुत्र चाहिए या फिर गांव चाहिए या राजा बनना चाहता है ऐसे स्थिति में स्वर्ग जाने के लिए क्यों करेगा तो राजा बनने के लिए यज्ञ करना है तो राजा वो यज्ञ करना पड़ेगा वो राजा बनने के लिए यज्ञ करेंगे तो स्वर्ग नहीं जाएगा ना स्वर्ग नहीं जाना है उसको राजा बनना है ऐसे स्थिति में ऐसे वाक्य प्रवृत्त नहीं करते तो अधिकारी विशेष को वो वाक्य प्रवृत्त करता है इसलिए वो कुछ वादियों का ये मानना है कि सामान्य सारे उपदेश आक्रियात्मक होते अधिकारी और निमित्त को लेके वो क्रियान्वित हो जाते जाता है आद्य विस्पत्ति नहीं है ऐसा कुछ मान्य अभी जैसा कहा है ना पूर्वादी में ये आद्य विस्पत्ति और द्वितीय विस्पत्ति को लेके विचार करते हो तो आद्य विस्पत्ति में सामान्य होता है अब जो ब्रह्मचारी वेद का अध्ययन करेगा गुरुकुल में वो सबका अध्ययन करेगा उसके बाद में उसके अधिकारित्व अधिकार में और उसकी इच्छा के अनुसार काम के अनुसार जो आता है उसी के अनुसार वो करता है फिर उसके बाद इच्छा करता जाया मैं त्याद प्रजा ये वित्तम में त्याद अधक् कर्म ऐसी इच्छा करके फिर वो जाके विवाह करता है त्यादी आगे बढ़ता है ये एक वाद है ये वेदांत से वेदांत के एक देश जी का ये वाद है तो एक समान रूप से रहेगा उसके आगे बढ़ेगा जो भी है तो ये इधर खाया कि कार्यान्वय वादी के प्रति ये उत्तर हम दे सकते हैं जैसे सामान्य उपदेशों का एक समान अर्थ होता है प्रामाणिक होते हुए भी एक समान रहता है सप्रयोजन होते हुए भी एक समान रहता है ऐसा ही हमारे ब्रह्म उपदेश भी है आपकी क्रिया के द्वारा संबंध करके जो अर्थ को आप प्राप्त करना चाहते हो, वह भले आप प्राप्त करो कोई हमें विरोध नहीं है किन्तु वेदांत वाक्यों के द्वारा क्रियान्वित करके फल प्राप्त करना चाहिए यह मत कठिन ये आपका विषय नहीं है आप उसको छोड़ दीजिए ये अलग है वो अलग है ऐसा करके अलग अलग विभाजन करिए कहा अब ये तर्क से समझाया अब जो है एक दूसरा और बलवान तर्क है जिसका पूर्व पक्ष और निराकरण नहीं करते बिल्कुल अभी तो थोड़ा तो क्रिया को मान के, कर, कर तो तो है, है, तो मान के बात कर रहे हैं पूर्व पक्ष बोला क्रिया है प्रयोजन है सब मान के बात कर रहे थे अब बिल्कुल क्रिया सोचना ही संभव नहीं है ऐसे उदाहरण को बोलेंगे जो वेद में प्रमाण माना गया है और दोनों बाली मानते हैं इस विषय को लेके आगे विचार करना चाहते हैं निषेध वाक्य को लेके विचार करना विधि वाक्यस्थ द्रव्यादि शब्दा शुद्ध सिद्धार्थ नाम आबाद्य अभी तक ये किया था विधिवाक्य में स्थित द्रव्यादि शब्दों का शुद्ध सिद्धार्थला शुद्ध रूप से सिद्धार्था सिद्ध यानी सिद्ध है अर्थक पहले से वो वस्तु सिद्ध है, जैसा सूर्य तपति जो कहा सूर्य तपति बोले सूर्य ताप कर रहा है वो प्रकाशित कर रहा है, सिद्ध है तो शुद्ध शुद्ध रूप से सिद्धार्थम शुद्द, आबाद्य इस प्रकार से सिद्ध करके आपको समझाया यानी इस प्रकार से सिद्ध करके मान लेना चाहिए कि सिद्ध शुद्द, सिद्धार्थ पदार्थ है ऐसा उपदेश वीर का होता है तथैव ब्रह्म शाब्दित इसी प्रकार ब्रह्म को भी शब्द प्रमाण से सिद्ध ऐसा कहा गया। कह शाब्दमन शब्द प्रमाण से सिद्ध ऐसा कहा। कह तद्र शाब्द शब्द से सिद्ध होता है, शाब्द इदानी अब इतना तो हो गया यहां तक कि पंक्ति आगे जो है इदानी वाक्य इदान निषेधवाक्यवदा वेदांदा, वेदाता सिद्धादा आगे के वाक्य में से यह कहना चाह रहे हैं कि और एक हेतु हम इसमें दर्शा सकते हैं क्या है कि वेद में दो प्रकार के वाक्य हैं एक तो विधि वाक्य है दूसरा निषेध वाक्य विधि वाक्य कार्य को साक्षात साथ करता है और लिंग लोटा आदि प्रत्यय उसमें होता है और निषेध वाक्य में लिंग लोटा आदि होता हुआ भी वो उस क्रिया का अभाव दिखाता है वो क्रिया को नहीं करना चाहिए ऐसा बोलता अब ये हो गया निषेध जैसा ना लगेगा वहां ना का क्या स्वभाव है आगे कहेंगे नजस्त ऐसा स्वभाव हो जो संबंधी नो अभाव बोधयती ऐसा कहेंगे तो जो जिस जि क्रिया के साथ ना लग जाता है उस क्रिया का अभाव दिखाता है वो तो होता ही ये लोग में सभी मान अब जो है जिस क्रिया के साथ ना जोड़ के वेद ने कहा वो क्रिया होती है कि नहीं होती है आपको बोलना पड़ेगा वो क्रिया होती ही नहीं कभी तो ना लगा रहा है यदि क्रिया होती है तो ना नहीं लगा सकते अब क्रिया नहीं होती है जो कहेंगे कितनी नहीं होती है पूरी नहीं होती है कि थोड़ी नहीं होती अब इसमें थोड़ा विवाद है ना का अभी दो अर्थ निकालेंगे कहीं पूरी ही नहीं होती और कहीं तोड़ी नहीं होती है तोड़ी होती है ऐसा निषेध है निषेध का दो अर्थ है प्रसज्य प्रतिषेध और परियुदास अर्थ करिए प्रसज प्रतिषेध होने पर संपूर्ण निषेध होगा वो जो क्रिया के साथ ना नका नये का, का संबंध का होगा उसका संपूर्ण निषेध होगा अल्पमात्र भी नहीं रहेगा परिदास करने पर उसमें कुछ व्यवस्था बनाएंगे जहां जैसा हो उसी हिसाब से वो निषेध में कुछ व्यवस्था बनी वो ना का अर्थ कुछ और भी होता है ऐसा होगा हाँ कहीं ना का अर्थ कर्तव्य भी होता है ना लगाया है किंतु कर्तव्य बन गया हुआ ऐसा भी होता है तो ये परिदास होगा इस प्रकार व्यवस्था बनाएगी लेकिन सामान्य अर्थ न्याय का यह है कि वो जिस क्रिया में जुड़ेगा उसको अभाव सिद्ध करेगा वो नहीं है ऐसा दिखाएगा जिस वस्तु के साथ जिस क्रिया के साथ जुड़ेगा है अब इसको लेकर विचार करें। अब आप निषेध बोल दिया जहाँ परिदास अर्थ नहीं है परिदास अर्थ के बारे में बाद में विचार करिए जो निषेध बोल दिया जिसका मुख्य अर्थ है कि उसका अभाव दिखाना है वहाँ आप क्रिया नहीं मानोगे अब क्रिया नहीं मानोगे इसको आपका क्रिया अन्य दत्व होगा कि नहीं होगा बोलना पड़ेगा क्रियान्व नहीं होगा क्रिया अन्य नहीं होगा तो यह प्रमाण होगा कि नहीं होगा प्रमाण नहीं होगा ऐसा नहीं बोल सकते प्रमाण होगा बोलना हो पड़ेगा क्योंकि वेद का वाक्य है प्रमाण होगा प्रमाण होगा हो हो बोलना पड़ेगा अब उसमें कोई प्रयोजन सिद्ध होता है कि नहीं सिद्ध होता है प्रयोजन तो सिद्ध नहीं होना चाहिए क्योंकि वो तो जो निषेध किया क्रिया नहीं किया तो आपके हिसाब से कोई प्रयोजन कहां सिद्ध होगा कुछ नहीं किया तो प्रयोजन कहां से आएगा जब बीज डाला ही नहीं है तो वृक्षोगेगा नहीं फल आएगा नहीं तो जब आप क्रिया ही नहीं कुछ चुपचाप बैठा प्रयोजन आएगा क्या नहीं आएगा तो वो भी आपको मानना पड़ेगा ऐसे स्थिति हो जाएगी इसीलिए आपका जो कहना कि प्रयोजन होने पर ही और क्रिया अन्य होने पर ही वो प्रमाण होता है उसका उपदेश होता है इसका सब वे विचार हो जाएगा ये सब नहीं बैठेगा ऐसा दिखाना चाहते हैं ये बहुत मतलब मजबूत है ये ये जो भी तर्थ देने जा रहे हैं अब इसको समझने में हमें कुछ करना ही आएगी क्योंकि यहाँ सारे टेक्निकल चीज चलेगी के रूप से वो ना क्या से लेना चाहिए व्याकरण के हिसाब से क्या अर्थ है और इसमें जैसा अभी हमने बताया परयुदात में क्या है हाँ ये सब मीमांसा हमें जो किया है वही है वरुदास में है प्रतिषेध में है और परिदास करते समय शब्द का किस्त के साथ धारु के साथ अर्थ करना है कि आ, वो लकार के साथ अर्थ करना है लकार में धा में अर्थ करने से क्या भेद होगा ये सब जाकर है तो थोड़ा टेक्निकल है लेकिन फिर भी आपको समझना ही पड़ेगा क्योंकि तो ये जो भाष्य भाग है ये तो हमारा वेदांत का पूरा आधार है इस दृष्टि से तत्व की दृष्टि से यह हमने कहा न भाष्यकार की शैली से यह बहुत आधार है तो कई उन्होंने अप्रियात्मक आत्मा को स्वरूप में सिद्ध किया और स्वरूप ज्ञान से फल होता है ये कैसे सिद्ध किया इसके इधर साफ हो जाए ओर्णम दूर्ण मिदम बोर्ना पूर्णम दस्य देर्णस्ोर्णमाय पूर्ण मेवा मेरा right